माँ की बातें श्री शीष चंद्र घटक सन 1915 सौ के 24 दिसंबर को मैं सब परिवार माँ का दर्शन करने उद्बोधन गया पत्नी के हाथ में कुछ मिठाई थी गुलाब माँ ने यह सोचकर कि इसे अगले दिन ठाकुर को भोग दे देंगे उसे उठाकर रखने लगी माँ ने मना करते हुए कहा नहीं, नहीं बहू ने जो मिठाई लाई है उसे इसी बेला में ठाकुर को देना इससे बहू का कल्याण होगा अगले दिन सुबह मेरी पत्नी माँ के पास गई और शाम को लौटकर कर उस दिन मुझे बताया आज माँ ने मेरे ऊपर कितनी कृपा की है यह मुझे जीवन भर आनंद देता रहेगा नौ दस बजे नाने ने तीन पैसे के मुरमुरे और भुने चने मंगाया उसे आंचल में लेकर जमीन पर बैठ गई फिर दो चार दाने अपने मुँह में डालती जा रही थी और एक मुठ्ठी मुझे देती कहती बहू खाओ जीवन में मैंने बहुत सी अच्छी चीज़ें खाई है लेकिन आज जो आनंद उस मुरमुरे को खाकर मुझे मिला उसकी तुलना नहीं है दोपहर में उन्होंने मुझे पैरों पर हाथ फेरने को कहा और बिस्तरे को झाड़कर धूप में देने को कहा ऐसी ही छोटी मोटी सेवाएं ग्रहण कर उन्होंने मुझे कितार्थ कर दिया है आज मेरे साथ यह बात भी चीत भी हुई मैंने कहा माँ ठाकुर को मैं अन्न भोग दे सकती हूँ माँ हाँ ठाकुर को अन्न भोग देना वे सुख तो खाना पसंद करते थे बातों बातों मैंने कहा माँ इस युद्ध से पूरे देश में हाहाकार मचा है लोगों को कितना कष्ट हो रहा है अन्न वस्त्र दुर्लभ हो गए हैं माँ फिर भी तो लोगों में चेतना नहीं जागती मैं माँ इस युद्ध में क्या हम लोगों का मंगल होगा माँ ठाकुर जब भी आते हैं तब ऐसा ही होता है और भी कितना कुछ होगा उसी दिन शाम को जब मैं माँ को प्रणाम करने गया माँ ने उस जन्माष्टमी छुट्टी की अंधेरी बरसाती रात में हम लोगों के कुआलपाड़ा से जयराम बाटी जाने की बात का जिक्र करते हुए मुझे फिर से भस्तना के सुर में कहा जिससे चलना ठीक नहीं मैं नहीं अब नहीं जाऊँगा माँ ने समझा कि मैं जयराम बाटी दोबारा नहीं जाने की बात कह रहा हूँ तुरंत बोल उठी जाओगे क्यों नहीं बेटा तुम लोगों के पैरों में कांटा भी चुभे तो मेरे सीने में शूल चुभता है फिर मेरी पत्नी को देखकर बोली बहू तुम उसे देखना कि वह फिर इस प्रकार न चल पड़े